संत के हृदय में छुपा हुआ आत्मा है उसका पूजन है नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान को देखा हम लोग संत के अंदर भगवान को देखने की कोशिश करते हैं श्री राम, राम। नामदेव ने रोटी बना के रखी अंदर गया कमरे में कुत्ता और रोटी उठा के भागा। ले भागा नामदेव कटोरी लेके के नाथ रुखी ना खाइए ठहर जाइए प्रभु रुखी ना खाइए ए, मेरे नाक रुख ही न खाइए ठहर जाए कुत्ता भागा लेकिन नामदेव का दृढ़ विश्वास था तो कुत्ते के अंदर भी छुपा हुआ परमात्मा तो है ही मुंह खोला और दर्शन देगी भावो ही विद्यते देवो भाव में देव छुपा है फिल्म की पत्तियों में चित्रों में आसक्ति और काम विकार होता है तो शरीर का पतन कर देता है मन का पतन कर देता है तो वेदांत दर्शन के अनुसार तो परमात्मा तो सब में है सर्वत्र है जिसमे भावना दृढ़ होती है वहां से लाभ होता है स्वामी राम तीर्थ कभी कभी वो ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में बैठ जाते हैं और पत्नी को बोलते हैं तूने उस परमात्मा को नहीं देखा तो कोई हरकत नहीं चिंता की बात नहीं है तू परमात्मा भाव से मेरा पूजन करके रेको लाभ हो जाएगा और वो ऊपर उठी कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है निरंजन है उसको कैसे देखें? तो में वो शांत स्वरूप परमात्मा हुआ है। कबीर जी बोलते हैं अलख पुरुष के आरसी साधु का ही देह लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में तू लख ले तो हम लोगों की श्रद्धा भावना होती है उस अलख पुरुष को निराकार को किसी महापुरुष में लखने का हम लोग प्रयास करते हैं वरना संतों को तो पूजा क्या हार क्या पटकार क्या यश क्या अपयश क्या संत तो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ बाणी का गम जहाँ पहुंच नहीं सकती तो व्यवहार कहा पहुंच फिर भी जिस क्षण हम लोगों का भाव होता है और संत पर ब्रह्म परमात्मा की मस्ती में होते हैं हम लोगों को लाभ हो जाता है आचार्य आचार्यवन जो परंपरा है वो किसी एक व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने चलाई नहीं ये ऊंची कक्षा पे पहुंचे हुए ऋषियों ने प्रारंभ किया जिनको तत्व का साक्षात्कार हुआ जो मरने के करीब थे राजा परीक्षद वो बोलते हैं कि नाथ जरा ठहरो गुरुदेव मुझे आपके चरणों का अर्घ्य पाद से पूजन करेंगे शंकर भगवान तो पूजन वशिष्ठ जी, किया। जी ने किया और वशिष्ठ जी का पूजन अर्घ्य पाठ से भगवान राम ने किया भगवान राम ने पूजन किया है गुरु का भगवान कृष्ण ने पूजन किया है गुरुओं का भगत तो सब होते हैं कोई रुपयों के भगत होते हैं कोई बच्चों के भक्त होते हैं शिशुपाल जैसे कोई यश के भक्त होते हैं कोई धन के भक्त होते हैं कोई गुरु के भक्त होते हैं बोले कोई भगवान के भक्तों से भगवान के जो भक्त हैं वो गुरु के होंगे और जो गुरु के भक्त हैं वो भगवान के होंगे क्योंकि गुरु और भगवान मूर्ति भेद से दो दिखते हैं वरना उसी तत्व की पूजा है उस आत्मा तत्व की ही पूजा है उस परमात्मा की पूजा है गुरु में अथवा ईश्वर में जो चमक रहा है जो प्रकट हुआ है वो एक है गुरु और ईश्वर दो ढंग से दिखते हैं ईश्वर गुरु रात में परमात्मा व्यापक है और व्यापक, व्यापक परमात्मा जैसे आकाश जितना पहले घड़े में उतना ही दूसरे घड़े में है जो पहले घड़े में है वही दूसरे घड़े में है उतना शायद न भी दिखे घड़ा छोटा होने पर लेकिन जो सोने के घड़े में है वही मिट्टी के घड़े में है वही का वही आकाश ऐसे जो सगुण साकार में है चैतन्य परमात्मा वही गुरुओं के देह में है हम लोगों के देह में है हम लोगों के देह में प्रकट हो उसीलिए गुरुओं के देह में परमात्मा की भावना की जाती और गुरु फिर बताते हैं कि तू भी वही है ओम ओ देह छता जैनी दशा वर्ते देहा तीस ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन ओम ओम रुपए देकर जो आप नहीं खरीद सकते हैं वो चीज प्रकट होती है रुपए देकर आप परमात्मा को नहीं खरीद सकते हैं रुपये देकर आप संतों के प्रेम को नहीं खरीद सकते रुपए देकर आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते रुपए देकर आप जन्म मरण से पार नहीं हो सकते रुपए देकर आप मोक्ष नहीं पा सकते लेकिन आप समय देकर साधन भजन करते हैं तो मोक्ष आपके हृदय में प्रकट होने लगता है करोड़ों अरबों रुपया लुटाने पर जो चीज नहीं मिलती है वो साधन भजन से प्रकट होती है इसलिए कबीर जी ने कहा प्रेमन न खेतों पुजे प्रेम हाट बिकाए राजा चहो प्रजा चहो शीष दिए ले जाए तो हाँ। हमारे और ईश्वर के बीच अहंकार का पर्दा है अहंकार ही है। है। है, है, साधन से वो अहंकार विसर्जित होता है। जीवन में में भीतर सरलता छलकती जैसे आप और हमारे बीच में ये पर्दा है, नहीं दिखता। इसके तंतु निकलते जाएंगे तो पर्दा होते हुए भी कुछ कुछ झलक आएगी तंतु सब सफा हो गए तो आपके और हमारे बीच का पर्दा हट जाए ऐसे ही परमात्मा और हमारे बीच में अहंकार का पर्दा है साधन भजन सत्संग करते करते वो धुंधला होता है हल्का सा होता जाता है एक घड़ी ऐसी आती है बचा खोचा तत्त्वमसी के महावाक्य के उपदेश से फिसल जाता है वही जीव परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा मय हो जाता है फिर उसमें और परमात्मा में उसमें और ईश्वर में दूरी नहीं रहती है ओम, ओम, ओम, ओम, ओम। इसलिए कबीर जी ने कहा सतगुरु मेरा सूरमा वो जो मेरे सतगुरु हैं वो सूरमा है तलवार लेकरण के मैदान में शत्रु को मार देना कोई बड़ी बात नहीं है लाईबंबा लेकर अग्नि बुझा देना ये कोई बड़ी बात नहीं लेकिन हृदय की अशांति अथवा हृदय में छुपे हुए जो शत्रु हैं अज्ञान आवरण विक्षेप अविद्यामिता राग द्वेश काम क्रोध लोभ मोह ये न तलवार से भागते न लाइबम्बे से भागते हैं ये संतों की महती कृपा होती तब ये धीरे धीरे खत्म होते हैं काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु एकल भला अनी है साधक ऐसा चाहे जैसा बन काशी तो कबीर जी कहते हैं सतगुरु मेरा सुर माँ करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट जो भरम घुसा है इस देह को मैं मानकर संसार में सुख खोजने का वो भरम दूर हो जाता है और जहां सुख स्वरूप परमात्मा है उधर आदमी की यात्रा होने लगती है तो कबीर जी कहते हैं यह तन विष की बेल रे यह हमारा शरीर है विश्व का वेला सुंदर मिठाइया जिसको कंदोई के पास अगरबत्ती का धूप दिया जा रहा था शाम को रात को घर ले आए खाए सुबह उनकी क्या बुरी हालत होती है सोने के बर्तनों में पूरी पकवान सुंदर बासुदे का भोग लगा लेकिन सुबह उसकी क्या हालत होती सब जानते सोने की थाली सोने की प्याली सोने का चमचा सोने के बर्तनों में ऊंचे से ऊंचा भोजन पिरोसाया एक चम्मच मुंह में डाला दूसरी चम्मच उठा रहे और कोई साधु आया तो आप कह नहीं सकते कि महाराज इसमें भोजन करे क्योंकि झूठा हो गया इसलिए कबीर जी बोलते योतन विष की बेलरी इसको कोई भी पवित्र चीज मिलती तो अपवित्र बना देता है। यह विष की बेलरी गुरु अमृत की खान जो साक्षात् जो सच्चे महापुरुष है जिनका परमात्मा के साथ ऐक्य हुआ है ऐसे मिल जाते हैं तो वो अमृत की खान होते हैं यही अपवित्र शरीर को पवित्र बना देते हैं ये नापाक शरीर को पाक बना देते हैं जिस शरीर में कोई चीज जाती तो बन जाती उसी शरीर को फिर मिट्टी के कण छूते हैं तो उनके चरण रज भी पूजी जाती है यतन विष् की बेलरी गुरु अमृत की खान श्री दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा तुलसीदास जी ने कहा तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास कृपा भाई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास सत्संग में बड़ी शक्ति है और जो आदमी जैसा होता है उसका वैसा वातावरण उसके हर इंसान एक पावर हाउस है पावर हाउस से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऐसे हर आदमी से अपने विचार और अपने आंदोलन अपने वाइब्रेशन फैलते हैं कम एक्टर के करीब बैठते हैं तो उसके आंदोलन में उसके रेंज में आते हैं तो वैसे वातावरण पैदा होते हमारा चित्त भी ऐसा ही हो जाता है हम थिएटर में नाटक में बैठते हैं तो उधर के रेंज का वातावरण हमारे चित्त को प्रभावित करता है ऐसे हम संतों के करीब बैठते हैं तो हमारे चित्त में तो जैसे भूमि में तमाम प्रकार का रस छुपा है इन बाहि आंखों से नहीं दिखता है वही कैनाल का पानी और वही एक ही नंबर पंद्रह बीघा का एक जगह पर मृत हो रहा है दूसरे जगह पर गन्ना बन रहा है तीसरे जगह पर अदरक तैयार हो रही है चौथे जगह पर बाजरी के कुछ पौधे खिल रहे हैं पांचवी जगह पर सूरण हो रहा है छठी जगह पर बटाखा हो रहा है पानी वही का वही जमीन वही की वही लेकिन जैसा उसको संयोग मिलता है ऐसा सर्जन होता है ऐसे हमारे में भी अनंत अनंत रस भरा है अनंत अनंत क्षमता भरी है हमको जैसा बाहर से वातावरण मिलता है जैसा संग मिलता है जैसा बीज पड़ता है उसी प्रकार के अंदर सिंचाई होती तो आपके पास धन कितना है ये कोई मूल्यवान प्रश्न नहीं है आप कितना जगत का नॉलेज रखते हैं इसका कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है आपका शरीर कितना है मजबूत है ये भी ज्यादा प्रश्न नहीं है क्योंकि आपके पास अंदर से बहुत पड़ा है आपके पास बाहर का धन कितना है रूप कितना है सत्ता कितनी है परिचय कितना है ये प्रश्न नहीं पूछता परमात्मा आपके पास प्यास किस चीज की है आप क्या चाहते हैं किसको चाहते हैं नश्वर को चाहते हैं कि शाश्वत को चाहते हैं ईगो को विकसित करना चाहते हैं कि ईगो को विसर्जित करना चाहते हैं? जन्म मरण की यात्रा का अंत करना चाहते हैं? कि जन्म मरण का सामान बनाना चाहते हैं? आपके पास क्या है इसका मूल्य नहीं है आप क्या है आप क्या है आप जिज्ञासु हैं भक्त है साधक है कि संसार के मजदूर है कई जन्मो में कथा किया बनाया और झटकाया मृत्यु का छोड़ के चल दिए। अभी भी ऐसा कुछ मित्र कुटुंबी संबंधी साथी सब को ठीक रखा खुश रखा मृत्यु का झटकाया सब तो है संसार का मजदूर आप संसार के मजदूर हैं या संसार को साधन बनाकर उपयोग करके अपनी यात्रा तय करने वाले पथिक है या परमात्मा को जानने की जिज्ञासा है या भगवान से मिलने की तड़फ है या गुरुमुख होकर ज्ञान पाना चाहते हैं। तो आप क्या है आपके पास क्या है ये कोई बड़ी बात नहीं आप क्या है जिज्ञासु हैं? अगर नहीं है तो हो जाइए संसार के मजदूर से तो जिज्ञासु बहुत ऊंचा है इसलिए सूफी फकीर कहते हैं कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है न जाने कब रुला दे और संतों के साथ भिक्षा मांग के खाना भी अच्छा है न जाने कब मिला दे तो संतों का संग का रंग लगता है हम लोगों को बालिया लुटारा को भी संतों का संग का रंग लगा तो वाल्मीकि ऋषि बन गया सदना कासाई रविदास चमार जैसे व्यक्ति भी आज शास्त्रों में उल्लेखनीय स्थान पर हैं बाकी तो गढ़ बनाया सोने की लंका बना एक तोला एक रत्ती वो सोना ले गया नहीं रावण बेचारा कबीर जी बोलते हैं क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह धनराज देह को शरीर को घर को धन को राज्य को सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो, क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज सब चला चली का मेला है जिनकी नौबतों से गूंजते थे आसमान वो खुद बेदम हो गए अब हूं न कुछ भी नहीं तो जो मिटने वाला है छूटने वाला है मरने वाला है व्यवहार शरीर उससे अमर आत्मा की यात्रा कर ले तो कर ले शरीर खाक में मिलने वाला है शरीर खाक में मिले उसके पहले अपने पापों को खाक में मिला दे तेरे हाथ की बात है कुटुम्बी अर्थी पे बैठाकर कर शमशान में छोड़ के आए उसके पहले अपना आप के अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दे अपने मन को आंखों की रोशनी कम हो जाए अंधे होने लगे उसके पहले भीतर की आंख खोल दें बेड़ा पार हो जाए बूढ़े होंगे बउए और पुत्र मुंह मोड़ लेंगे उसके पहले हम अभी से ईश्वर के तरफ मुंह कर दें तो बुढ़ापे में पश्चाताप नहीं होगा तो हमारे पास क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है हम क्या चाहते हैं सूक्ष्म का रस भरा है अब चाय चीजर को लगा दें चाहे हरि भजन कर चाहे विषय कमाए, चाहे तो परमात्मा का भजन करके परमात्मा मय हो जा मुक्त तो हो जा अपना एक उद्धार कर ले चाहे तो फिर हाय हाय हाय करके जगत की चीजों को संवारो बटोरो अंत में मृत्यु का झटका आए और छोड़कर बोले तो जगत का व्यवहार तो करना चाहिए ना बाबा जी नौकरी धंधा तो करे भैया नौकरी धंधा का मना नहीं है लेकिन ये इन ये सब करके अपनी आवश्यकता पूरी करो इच्छाएं पूरी करने के पीछे मत लगो आवश्यकता पूरी करने का बाबा लोग मना नहीं करते शास्त्र मना नहीं करते ऋषि ने मना नहीं किया आवश्यकता तो पूरी हो सकती है आसानी से लेकिन इच्छाएं बढ़ाकर फंसने की मना की है शास्त्रों ने आवश्यकता है स्वास्थ्य लेने की बिना परिश्रम के पूरी होती है आवश्यकता है पानी पीने की स्वाभाविक मिल जाता है आवश्यकता है पेट को खड्डा भरने की भोजन की वो भी थोड़े आयास से मिल जाता है लेकिन आवश्यकता है कुछ शरीर की रक्षा करने के लिए मकान में रहने वो भी हो सकता है वस्त्र की आवश्यकता है वो भी मिल सकता है उसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता लेकिन इच्छाएं बढ़ जाती न बढ़िया मकान हो सुंदर थाली हो बढ़िया बढ़िया पातला हो दो चार सब्जियां हो रोटली चौपड़ी हुई हो अमुक, हो अमुक हो ये है इच्छा है। ये नखरे हैं शरीर को लाड लड़ाने को जिस शरीर को जला देना है उसी के लाड लड़ाने की जो लाड लड़ा रहे हैं, उन्हीं हम करते हैं। जिन्होंने का किया, उनकी कॉपी करें तो हमारा कल्याण हो जाए सुखदेव जी महाराज की कॉपी करें भगवान बुद्ध की कॉपी करें महावीर की कॉपी करें कबीर जी की कॉपी करें नानक देव की कॉपी करें तुकार की कॉपी करें जनक राजा के कॉपी करें राम तीर्थ की कॉपी करें ऐसों को हम अपना उद्देश्य बनाए उनकी ऊंचाई को देखकर हम अपना स्वभाव बनाए तो आसानी से हम मुक्त हो सकते हैं तुलाधार व्यापारी दुकान करियाणा का धंधा करते करते इतना महान ऊंचा हो गया कि अकाल पड़ा तो बरसात कर दी उसने ऐसी बरसात की कि राजा को तीन दिन उसके द्वार पर बैठा रहना पड़ा हस्तिनापुरी दिल्ली की बात है धंधा व्यापार करने का शास्त्र ने मना नहीं किया नौकरी करने का शास्त्र ने मना नहीं किया आजीविका तो पाने के लिए मना नहीं किया आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं तो जो अत्यंत आवश्यक है उसको पूरा करो वो पूरा करने में समय लगा और जो निरर्थक है जितना कट हो सके उसको काट दो तो तटस्थ के खोजेंगे ना तो आपकी सौ इच्छा में तो सौ की कर दोगे साठ चालीस तो ऐसे ही है कि जिसके नहीं हो तो भी चले सौ तो आवश्यकताएं देखती है होकर अगर ईमानदारी से खोजोगे ना तो चालीस कट जाएगी व्यर्थ होगी घर में रसोड़े में कुटुम्ब में चालीस चीजें व्यर्थ होगी सौ के पीछे चालीस तो ऐसी व्यर्थ होगी जिसके बिना चल सकता है जिसके बिना चल सकता है सौ की कर दो साठ अगर जल्दी से परमात्मा का दर्शन करना है तो इच्छाओं को 100 की कर दो साठ आधा कर दो काट दस पूरी करेंगे 10 कराएंगे और 10 को हाथ जोड़ेंगे <laughs> सौ की कर दो साठ आधा कर दो काट दस कराएंगे 10 को हाथ जोड़ देंगे 10 <laughs> टका से काम चल सकता है श्री राम जी सकते हैं हम लोग अगर मुक्ति चाहिए तो अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला परमात्मा के साथ एक होने की दगस है, तो दस टका है, नब्बे हम तो अपने शरीर को समाज से और अपने अहम को बचाना चाहते है आटलू तो जो कष्ट हम पर मौत की कहो क्या को छोड़ा लोग क्या बोलेंगे उसकी चिंता है और लोकेश्वर क्या बोलेगा कि इतनी इतनी बार मौका दिया और अभी तक मिला नहीं ये बात हम लक्ष्य में रखे तो बेड़ा पार हो जाए मानू छा चमना मानू छा चंदा बस साधु वासवाणी के पास एक कर्नल गया लेफ्टिनेंट कर्नल बोला बाबा लोग दया करें तो भगवान की मुलाकात हो सकती आप जो भी बोलो मैं करने को तैयार हूं आज मेरे को भगवान का अनुभव कराओ जो सब सबके हृदय में है रदे के धबकारे उसी परमात्मा की सत्ता से पड़ते हैं रक्त संचार उसी की सत्ता हमारी जीव हिलचाल करती तो उसी परमात्मा की सत्ता से करती है हमारा मन संकल्प विकल्प करता है तो उसी साक्षी सचिदानंद परमात्मा की सत्ता से करता है हमारी बुद्धि निर्णय करती है तब भी उसी परमात्मा की सत्ता से ये मंदिर है अच्छा है पगे लगो वो भी उस मंदिर की कृपा से ये मंदिर में पगे लग सकते हैं बाहर के मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर और चर्चें जो बनी हैं वो उसी परमात्मा की सत्ता से बाहर खड़ी कर दी गई वरना वास्तव में पहले यह है बाद में वो है तो महाराज जो सदा साथ में है और मंदिरों को भी बनाने वाला है भगवान की स्थापना करने वाला जो भगवान है खुदा की मौजूदगी खुदा की जो इस का पत्थर लगाने वाला है ना वो असली खुदा है पत्थर में खुदा नहीं है जेरूसलम में खुदा नहीं है लेकिन जेरूसलम में पत्थर जिसने स्थित कर दिया काला वो खुदा है तो महाराज आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं लेकिन मेरे को भगवान का दर्शन करा दो आप बोलो तो मैं अपना जो फंड बंद आएगा वो आपके आश्रम के नाम कर दो आपके नाम कर दो मेरे अमूक किला पंजाब में जमीन है यहां बीगा बोलते वहां किला बोलते हैं ये भी आपको तन मन धन ढेलो अर्पण किता गुरु बाबा मेरा ये शरीर मेरा धन मेरा मन आपको अर्पण कर भगवान का दर्शन करा बोला कि भाई छोड़ो अब तन मन धन अर्पण करने की बात एक है और हो जाना दूसरी बात बोले नहीं बाबा जी आप जो भी कहेंगे ईश्वर का दर्शन होता है तो तन एक दिन जल जाएगा मन तो चौरासी लाख बार भटका रहा है और धन तो छोड़कर मरना है जो छोड़कर मरना है और जिस तन को जलाना है वो देते हुए अगर भगवान का दर्शन होता है तो सौदा सस्ता है बाबा ने कहा छोड़ो जाने दो मैं कहा नहीं गुरु जी आप मैं लिख देता हूं ले लिख क्या दो मेरी एक छोटी मानो ईश्वर का दर्शन हो गया बोलो बोले बाबा जी एक नहीं मैं हजार अगर आप ईश्वर का दर्शन कराते तो मैं हजार और हजार नहीं तो एक ही मान लो बाबा बोले आज्ञा करो तो फिर पलटेगा तो नहीं बोले नहीं गुरु जी गया, आप आज्ञा करो बोले देखो जरा संभल के बोलो उसने सोचा बहुत बहुत तो बाबा जी धन मिलकत बाल बच्चे पुत्र परिवार कहेंगे अर्पण कर दो कर दूंगा पुत्र परिवार पत्नी चाकरी में रख दूंगा बेटे सेवा में रख दूंगा अगर भगवान का दर्शन होता है तो क्या अर्था बाबा ने कहा कुछ भी हो तो एक आज्ञा मान मैं तेरे का ईश्वर का दर्शन करा दू बोले बाबा जी हजार मान भाई कर्नाल अब जाओ तुम ड्यूटी पे जाओ छोड़ो बात बोले नहीं बाबा आज मौका मिला है आज दया का प्रश्न क्या मे चाहे जाने दो ऑफिस संभालो जाके सलामी लाओ जाके लोगों की सलामी लो, जा सला जा लो सला अपने ऑफिस वाफिस जरा सुनो बोले नहीं बाबा जी आज तो बस वो अच्छा मानेगा आगे मानूंगा सोच लो यहाँ सोच लिया कोई भी आ गया करो मानोगे कि जरूर मानूंगा बोले ऐसा करो मेरे को तुम्हारी जमीन भी नहीं चाहिए तुम्हारा फंड भी नहीं चाहिए तुम्हारी मिलकत भी नहीं चाहिए ये तो हम तुच्छ समझ के छोड़ के तब बाबा बने ये हमको नहीं कहेंगे और तुम्हारे बाल बच्चों को चाकर रखो ये हमको नहीं चाहे हम स्वयं स्वतंत्र तो दूसरे को क्यों परतंत्र करूंगा लेकिन एक आज्ञा मान हमारे और ईश्वर के बीच में जो अड़चन है उस अड़चन को हटा दे बोले बाबा जी आज्ञा करो साफ क्या करूं जब तू ज्यादा सरदार जी तो ज्यादा जोर मारता तो ऐसा करो ये ड्रेस उतार दो और लंगोटी चढ़ा दो और ये बाल बाल कटवा के मुंडन करके फिर जाके ऑफिस में काम करो मजिए कैसे होगा लोग क्या कहेंगे बोले तो बस इश्क करना जहा बचाना ये भी कोई हो सकता है आज के दिले मरीज मर्ज वो भी कोई सुख से सो सकता है एक तो इश्क करते हो, ईश्वर से मोहब्बत करते और अपना ईगो संभाल के रखना है लोग को शू ये बहुत मोटू भूत पेट हुआ आटलो तो जो घर में आतलू तो दे ऐसा तो दे जरा टीवी तो चाहिए जरा थोड़ा सोफा तो चाहिए लोग क्या कहेंगे जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलते हैं वो लोग क्या कहेंगे इस चिंता को छोड़ देवे ना तो लोगों को फर्नीचर से और चाय से और आइसक्रीम से प्रसन्न नहीं करो केवल आपके हाथ का पानी का प्याला भी लोग पियेंगे तभी भी वो कृत्य करते हो जाएंगे आप केवल कहेंगे कि के आइए कैम छो तभी भी वो धन्य धन्य हो जाएंगे ईश्वर के लिए अगर कदम रखा तो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो आवश्यकता कम कर दो और तो कम आवश्यकताओं में आप बादशाह बन जाएंगे और जो बचा समय वो ईश्वर में लगा देंगे महान बन जाएंगे ओम हो लुक जो आठ लुट हो, हो, हो जाए एक आदमी सात थाली एक आदमी दस कर मंडल एक आदमी बीस जोड़ी कपड़ा आटलू तो जोए, आटलू तो जोए, अरे कोपिन में महापुरुष लोग जी लिया यार ये बात भूल गए एक लंगोटी उसी में जीवन जीने वाले ने जी लिया और लिया और लंगोटी का भी ठिकाना नहीं रहता था कभी तो खुल जाती थी तो पड़े रहते सुखदेव जी महाराज तो लोगों ने क्या करा अभी उसको नतमस्तक होते बड़े बड़े वक्ता सुखदेव जी सावधान करे कथा में सुखदेव जी मुनि का बार बार स्मरण करके वक्ताओं का हृदय पवित्र हो जाता है जिन्होंने आवश्यकता में बढ़ाई वो सब के नहीं हो गए क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कचुदे अकल बड़ी उपकार कर जीवन का पल ए ए, चलते थे तो फूल बिछ जाते थे राजा रा, था महाराज घनी कमाल गगन गगनगामी जिनके है की, कीर्ति के कीर्ति स्तंभ लगे थे ऐसे राजे महाराजे उनको कीड़े खा गए कबर में कहा चला गया सीजर रोम कहा चला गया रावण कहा गया कंस कहा गया बोना सब सपना हो गया खाक पी ढेर हो गए ऐसे ऐसे नहीं रहे तो तुम हम क्या है कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं रो रही है शबनम में ये निजारा कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं जिनकी नौबदों से गूंजते थे सदा को आसमान वे खुद बेदम है अब हूं नहा कुछ भी नहीं बच्चा पैदा होता है ना फिर शंका होती है कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसकी शादी होगी कि नहीं होगी ये माँ बाप की सेवा करेगा कि नहीं करेगा ये तो विचार हो सकता है लेकिन ये मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह होता ही नहीं मरेगा डेफिनेटली बाकी का होगा कि नहीं होगा विकल्प है मानो गेमे तो न कोई खीर वारो के रबड़ी वालों थी पैसे वालों थीनो की नौकरी वालों थीनो साहुकार थीनो की कड़को थीनो ये तो विचार आ सकता है लेकिन ये मरेगा कि नहीं मरेगा ऐसा विचार कभी नहीं आता मरेगा ही मरना डेफिनेट पक्का है बाकी का हो ना हो निकल, शादी करेगा कि नहीं करेगा ये तो संदेह होता है लेकिन मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह नहीं होता होम होम होम हम दिन दिन मर रहे हैं और क्या है महाराज तलाब सूख गया कब सुका के अभी अभी नहीं रोज सूख रहा था अभी देखा फलाना आदमी मर गया कब मरा के अभी अभी नहीं मरा रोज मर रहा था अभी पूर्णा होती हुई हम लोग रोज मर रहे हैं घर से चले थे जितनी आयुष्य थी जितना श्वास का जत्था था अभी उतना नहीं है कल जितना हमारी उम्र थी आज इतनी नहीं है आज जितनी है उम्र वो आने वाले कल को नहीं रहेगी तो हम रोज मर रहे हैं हकीकत में हम लोग मर रहे हैं और कहते हैं कि क्या हाल है बोले जी रहे हैं जैसा तैसा जी क्या रहे हैं? मर रहे हैं हजूर <laughs> जी नहीं रहे मर रहे हैं मौत के करीब जा रहे है बढ़िया बात यह है कि उस जिसने अपना काम बना लिया उन्हें हाल हो गया मरने वाले तन से मिटने वाले व्यवहार से मिटने वाली वस्तुओं से और मरने वाले शरीर से जिसने अमर आत्मा की खोज कर ली ओ बाजी जीत गया बाकी के सब गए बकरी डब्बे में ओम, ओम। तो आप में इतनी शक्ति छुपी है कि आप ईश्वर को तृप्त कर सकते हैं भगवान प्रेम से तृप्त होते हैं भगवान भाव से तृप्त होते हैं वस्तुओं से वस्तु तो एक तुच्छ चीजें हैं वो प्रेम को भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ बीज ली जाती भगवान और संतें संत और भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं प्रेम के भूखे प्रेम के भूखे क्या प्रेम प्रकट करेंगे तो वो प्रेम का दरिया जैसे बोर में से पानी निकालते तो और झरने फूटते ना ऐसे जो आप भगवान को और संतों के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करते तो आपका अंदर से प्रेम छलकता है और जितना आप तर्क वितर्क करते हैं वो कड़िया काम करते हैं। कड़िया, कड़िया। कड़िया जैसे एक इन्ट, इन्ट, इन्ट लगाता है, है दीवार चुन लेता ऐसे कल्पना की एक एक लगा के आदमी दीवार चुन लेता और फिर फंसता है बफारो थे वो बफारो वही पाठा करे गोदो बदो मारे दीवालो तोड़ के आश गुरु माफी करो बापू भूल गई फोटा आगे पगे लगे ए बापू मारो अधिकार वो सारी दीवाले टूट गई कल्पनाओं की ईटे हट गई तो आदमी बहुत सर तक जैसे तो हम ब्रह्मा जी आने आम स्वयं केम करो आन आम केम थे ये सब सृष्टि कर्ता के हाथ की बात है उसकी गत हो जाने तो अपनी संभाल उसकी गत हो जाने तो अपनी संभाल तो हमारा मन व्यर्थ की चर्चा में व्यर्थ की तुलना में व्यर्थ के व्यवहार में ऐसे जैसे खान पान और कपड़े और मकान इनमें कुछ अननेसेसरी कर लेते हैं ऐसे सोचने में भी हम अननेसेसरी करते हैं, बिन जरूरी सोचते हैं बिन जरूरी किसी की लफ में पड़ते हैं बिन जरूरी देखते हैं बिन जरूरी खाते हैं बिन जो बहुत जरूरी है जरूर करो मना नहीं है बिन जरूरी है, उतना समय अगर ईश्वर में लगाओ तो साक्षात हो जाएगा बिल्कुल गारंटी वो शास्त्र प्रमाण है इतिहास प्रमाण है, प्रमान है। तो बिन जरूरी न वो बचा लो किसी के बारे में ऐसा है वो वैसा है ऐसा उसका उसका सोचना छोड़ो उतना ही वो सोचने का समय आत्मा के तरफ लगाओ बिन जरूरी घूमना है उतना ही अंदर यात्रा करने में लगाओ जो बिन जरूरी हो रहा है उसमें से भी आप खाने कमाने के लिए आठ घंटा नौकरी चलो ठीक है करो नींद करने के लिए छह घंटा चौदह घंटा हो गए दो घंटे फालतू सोलह घंटे फिर भी आठ घंटे आपके पास है आठ घंटा अगर आप लगा देते हैं महाराज कुछ ही दिनों में आप इतने ऊंचे हो जाएंगे चालीस दिन में तो आप इतने ऊंचे आ जाएंगे कि लोग चालीस चालीस साल से माला घुमा रहे हैं उतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकते जितने आप हो सकते चालीस दिन में तीन दिन की शिविर में कितनी ऊंचाई आ जाती वातावरण ऐसा मिलता है कि बिन जरूरी से बच जाते ऊपर उठ जाते home, home, home. Home. इतना मन अपना सूक्ष्म होता है ना हृदय शुद्ध होता है मन सूक्ष्म होता है तो उसमें बड़ी अथा शक्ति होती है जैसे पानी है ना वो बर्फ हो जाता है तो लाचार बन जाता है लेकिन पानी होता है तो वो रास्ता जमीन में से भी रास्ता करके निकल जाता है और वही बाष्पीभूत हो जाए तो 1300 गुनी ताकत आ जाती है पार्सल हो तो रूम में से निकल नहीं सकता पिघले तो रास्ता करके जमीन में से हवाओं में से उड़ ले बाष्पीभूत हो तो महाराज आशीसी को तोड़ के भी निकल जाता बाष्पी तेरह सौ गुणिता है पानी तो वही का वही है स्थल है मध्यम है फिर बाष्ट है ऐसे मन संसार में अति भोग भोगता है अति ऐश करता है अति विलास करता है खाना पीना सोना भोग भोगना तो वो दूसरे जन्म में उसकी चित्तवृत्ति उसका सूक्ष्म शरीर अंतवाहा वो घनीभूत हो जाता है पेड़ पौधे के रूप में उसका जन्म होता है जो बहुत भोगी है विलासी है जे आते हाँ खाओ जे आते करो नगवान भगवान भगवान करने बैठा रहे तो ऐसा आदमी फिर खूब भोग होगा तो बदला चुकाने के लिए प्रकृति उनको फिर वृक्ष योनि में डालते इनमें भी प्राण है जीव है वृक्षों में वो फिर वृक्ष बन जाते और जो मनुष्य शरीर के मध्यम अवस्था के हैं वो फिर मीडियम योनि में आते और जो ध्यान भजन जाप तप करके अपने मन को सूक्ष्म बना देता है वो देह देव देवलोक देव तक पहुंच जाता है तो देवता लोग दूसरे के मन की बात जान लेते हैं अब मरने के बाद तो देवता बनकर दूसरे के मन की बात जानेगा लेकिन यहां भी आप दूसरे के मन की बात जान सकते हैं मन सूक्ष्म हो जाता यह भी कोई आखिरी मंजिल नहीं है मन जिसकी सत्ता से सूक्ष्म होता है उस आत्मा को जान ले तो फिर देवता होने की भी जरूरत नहीं परमात्मा मिल जाएगा मुक्त हो जाएगा उसको जीवन मुक्त कहते हैं ऐसे व्यक्ति का देवता लोग दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते हैं यक्ष गंधर्व और किन्नर आप आत्मा साथ आत्मज्ञान पालो तो आपका दर्शन सूक्ष्म जगत के लोग आपका दर्शन करके अपना भाग्य बनाने लग जाए ऐसा परमात्मा सबके पास है लेकिन मन की दशा है स्थल मध्यम अगर सूक्ष्म हो जाती है तो आपको तो जैसे पर्वत सिर्फ पत्थर लुढ़कना आसान है और ऊपर चढ़ना कठिन है ऐसे हमारा मन नीचे के केंद्रों में आना आसान है टैक्स में खींच जाना आसान है काम में बह जाना आसान है लेकिन राम में लग जाना जरा कठिन है क्रोध आ जाना कोई दो शब्द बोल दे एक तो एकदम असर करेगा दो शब्द बोल दे कि तुम अमर आत्मा हो तो उतना असर नहीं करता तो में असर हो जाएगा इस गा गाली पर तो, तो आत्मा है कई कन्नी असर नहीं होगा ठीक है न? कोई नई अपश्द बोल दे तो तुरंत हम नीचे उतर आते लेकिन कोई बढ़िया शब्द बोलता है तो तो परमात्मा केवल आता तू तो, तो, तो सचदा आनंद है उतना आनंदित नहीं होते हैं है तो ईश्वर तो का, गुरु का है गुरु का शिष्य है गुरु का शिष्य होकर क्या डरता है मौत तेरा बाल बा नहीं कर सकते खड़ा होगा लेकिन ऐसी कोई गाली दे, दे तो ज्यादा असर होता है तो छोटी बात ज्यादा असर करती है नीचे की बात असर ज्यादा करती है ठीक है ना ये बात तो ऊपर चढ़ने में जरा परिश्रम लगता है नीचे उतरने में आसान वृत्ति तो को स्थूल करने में आसान होता है लेकिन उसको सूक्ष्म करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है सूक्ष्म चीज होती है ना सुई सूक्ष्म है तो धागा में उसमें, कपड़े में प्रवेश करती है ऐसे पांच तो स्थरों को चीरकर कैल्सियम होता है हड्डिया उसका फोटो ले लेती है लाइट तो के किरण सूक्ष्म है उसीलिए हमारे अस्थियों का हड्डियों का फोटो ले लेती है तो एक एक्सरे मशीन हमारे चार पांच छह किस्म के कपड़े पहरे हुए हों और पांच थर को चमड़ी के हों फिर भी अंदर हड्डियों की खबर ले लेते तो फिर मन सूक्ष्म हो जाए तो एक्सरे मशीन से तो बहुत उसकी सूक्ष्मता पावरफुल होती एक्सरे मशीन भी तो मन ने बनाया तो नृत्य नर्तक से बड़ा नहीं होता चित्र चित्रकार से बड़ा नहीं होता तो एक्सरे मशीन जिन्होंने बनाया मन से ही तो बनाया सोचा डिजाइन बनाई आविष्कार की मन से बड़ा नहीं हो सकता जिसका मन ही मध्यम में मन ही सूक्ष्म हो गया और उसके लिए दिल की बात जान लेना घटना जान लेना उसके लिए तो खेल है देवताओं की मसलत को आप जान सकते हैं देवताओं की मीटिंग को आप जान सकते हैं लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर उठते हैं कि फिर ये फिर छोटा हो जाता है और आप जितना जानते हैं उतना ही गंभीर होते हैं अच्छा सबके पास है वो शक्ति स्थूल में से मध्यम होने की मध्यम में से सूक्ष्म आत्मा तो है लेकिन मन की स्थिति जितनी जा, तो करे पढ़ने लिखने में विचार करने में बुद्धि जरा सूक्ष्म होती है तो इंजीनियर ऑफिसर बन जाता है पंद्रह सौ दो हजार तीन हजार ये तो बुद्धि के कारण तो मिलता है और क्या ये भी तो सूक्ष्म है ना बुद्धि उस विषय में आदमी ऊंचाई पे जाता है बाह्य जगत में ऐसी बुद्धि की और सूक्ष्मता की पराकाष्ठा होती तो ईश्वर के जगत में आदमी ऊंचाई जब से मौन से एकांत सेवन से, से आचार्य उपासना से आचार्य साधन सानिध्य से प्राणायाम से सच्चा व्यवहार करने से धर्मानुष्ठान करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है सात्विक आहार करने से ये सब बुद्धि के सूक्ष्म करने के साथ ईश्वर प्राप्ति की चीजें नहीं ईश्वर तो बिछड़ा नहीं तो प्राप्त क्या होगा ईश्वर तो हमारे से बिछड़ा नहीं है ईश्वर हमारे से अलग हो नहीं सकता जो अलग है मिलेगा तो बिछड़ेगा शरीर अलग हो जाएगा मां बाप अलग हो जाएंगे पत्नी अलग हो जाएंगे लेकिन मौत के बाद भी तो चेतन आत्मा तो साथ में है आत्मा का हम नहीं कर सकते आत्मा परमात्मा परमात्मा का हम त्याग नहीं कर सकते और परमात्मा हमारे को भी छोड़ नहीं सकते क्यों जो हमको छोड़े तो परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकते जैसे आकाश को तो आप नहीं छोड़ सकते और आकाश आपको अपने से बाहर नहीं निकाल सकता परमात्मा जो शुद्ध चेतन हो तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है उसीलिए वो महान से महान और छोटे से छोटा कीड़ी में भी इतनी अक्ल है कि इधर मिठास है इधर निमक है इधर फिनाइल है इतना ज्ञान तो कीड़ी में भी है तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और चेतन स्वरूप है।, है मक्खी मखोड़ा और मच्छर में भी इतना ज्ञान तो है कि भर जेव बचकू नहीं भरे अरसे अक्कल के नाणी जंतु तो शु खाव शू न खाव क्यों मलसे ज्ञान तो मच्छर ने कीड़ी ने जूने से मथा मेरे गाले कोई दाड़े जुई जूने फरते और नहीं कोई कांदो नहीं मरी जवाब क्यों मनो रेट इतना ज्ञान तो छोटे छोटे प्राणियों में है तो परमात्मा छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा ब्रह्मा जी जैसों को भी सत्ता उसी की भगवान शंकर को भी सत्ता उसी की अंबा ईसा मूसा के अंदर भी उसी की सत्ता है एक लेकिन जो उसको जानता है वो भगवान रूप हो जाता है उसने एक भगवान होते हुए भी भगवान शंकर भगवान शिव भगवान सूर्यनारायण भगवान गणपति गुरु भगवान माता पिता भगवान अन्न भगवान होता है? है तो सब में वो तो सूक्ष्म अवस्था को जो पाल लेता है उसके साथ एकता का अनुभव करता है जो नहीं जानता है वो शरीर को मेहमान के शरीर को जिलाता खिलाता पिलाता है फिर प्राण निकला मरीर पड़ा फिर दूसरे जन्म में गया पिता के शरीर से माता के गर्भ में मासिक खून पी के बड़ा हुआ फिर मारू तारू करू भेगू करी मृत्यु में झटका वड़ी पाचा हड्डी पकड़ी ऐसे मजूरी कर, कर कर के मर जाते बिचारे जन्म मरण जन्म मरण जन्म आज मन को सूक्ष्म करके जान लेते हैं तो जीते जीव उस आत्मा का परमात्मा का अनुभव करके मुक्त हो जाते दुनिया का सब धन मिल जाए और आत्मा ज्ञान नहीं मिले तो आदमी कंगाल है मरेगा तो जाएगा किसी के शरीर से प्रकार क्या वैल्यू बड़े में बड़ा ऊंचाई कुछ हुआ लेकिन आत्मज्ञान नहीं तो भविष्य तो उसका अंधेरे में है अभी खाने को ठिकाना नहीं ओढ़ने का फांफा है तांदड़े की भाजी है नीमक डालने का पैसा नहीं लेकिन आत्मज्ञान के रास्ते तो है भविष्य में तो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा था तो। भविष्य तो उसका ऊंचा है तीन टूक की भाजी बिना लूं, कौपिन जो है लंगोट उसमें तीन खिगड़ी लगे हो ऐसा दरिद्र हो और भाजी तांदड़े की खाए नमक डालने का पैसा नहीं हो तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूं तुलसी हृदय रघु बीर बसे तो इंद्र बाप रोकू इतना महान खजाना सबके पास है मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि बेटा जन्मता है ना फिर सोचते हैं कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा शादी करेगा कि नहीं करेगा जन्माक्ष में देख ऐसा कभी नहीं सोचते कि मरेगा कि नहीं मरेगा क्योंकि मरेगा तो चौकस हो सकता है शादी ना करे लेकिन आखिरी शादी तो करेगा ही छिलो वरघोड़ो तो काट से लगन न वरघोड़ो कदा ना निकले पर तो लग्न करेगा छोक थे कि नहीं थे एम संदेह है मर से नहीं मरे हा भाई एम संदेह नहीं लाकू मरवा तो जाने आम डेफिनेट बधू छोड़ी जवाज बधाने पड़ी चुना पची तो राजा हो रंग को पीर हो तो फकीर बीजा ने फूंक मारी जगाड़ना जवा बदाय क्या गुरु क्या चेला सब चला चले चली का मेला आप बदाय बदा हेटती बदा पकड़ जाया बड़ा काम उसने कर लिया जिसने अपने चित्त को सूक्ष्म बना लिया जितना सूक्ष्म चीज होती उतना फैलती इतना स्थूल होती उतना सीमा में रहती स्वास्थ्य सूक्ष्म है तो मेरा स्वास्थ्य कितना दूर तक फैलता है मेरे को भी पता नहीं अभी मैंने स्वास्थ्य छोड़ा वो कहां कहां पहुंचेगा सूक्ष्म है सूर्य के किरण सूक्ष्म है तो वहां से चलते तो कितना फैल जाते सूर्य तो वहां उड़े हुआ और मेरे रूम में भी उसका प्रकाश फैल जाएगा ठीक है ना तो सूर्य के किरण से भी मनोवृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है सूर्य के किरण चलते हैं एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार माइल की गति से तो आठ मिनट में पहुंचते लेकिन मनों प्रति तो पलकारा खोला तो सूरत तक पहुंच जाती तो मन इससे बहुत सूक्ष्म तो है अमेरिका जाए तो अठारह घंटे वायुयान में बैठना पड़ता है सोलह घंटे अठारह घंटे लेकिन मन से जाओ तो सेकंड का हजार में भाग में पहुंच गए मन इतना सूक्ष्म है अगर वो, वो मन मन क्या चीज है ये शरीर और परमात्मा उसके बीच की सेतु है मन परमात्मा से भी जुड़ा है और बॉडी से भी जुड़ा है अब बॉडी में आ सकता हुआ और उसको पीट दे दिया तो वृक्ष होएगा दूसरा सर्प होगा ऐसी चीज होगी बॉडी में होते हुए भी परमात्मा से जुड़ा है सूक्ष्म हुआ है। तो परमात्मा में बन जाएगा भगवान बुद्ध तो बुद्ध पहला भगवान होता भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान महावीर भगवान कबीर भगवान शंकराचार्य तो भगवान वो है तो फिर बाकी की जगह पर कैसे चलता होगा? भगवान अवतार लेने आया बुद्ध भगवान क्या चलो ये तो बता क्यों पीछे बीजे बद कौन हाथ तू मानना पड़ेगा कि भगवान ऐसी चीज है कि सर्वत्र व्यापक जहां प्रकट होता है उसको वहां भगवान मानते हम सो जाने या जा सुदेह हो जान तो तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं कोई अमुक जगह पे भगवान बैठा है ऐसी कोई जगह नहीं कि उसकी मौजूदगी ना हो लेकिन जो जाड़ी बुद्धि के होते हैं अल्पमती के होते हैं उन लोगों को बोला कि भगवान बुद्ध भगवान मंदिर में छे कलाना भगवान जरा थोड़ा बहुत ईगो लेड हो थोड़ा बहुत माने फिर उसकी बुद्धि खुले फिर सोचे कि यही है इसको तो थोड़ी मार मार के कारीगर ने बनाया उसके पहले कौन चलो भगवान ना बाप कौन भगवान पहला ना भगवान कौन ए पहला ना भगवान कौन कृष्ण ने राम ए पहला है तो दुनिया आती ना, राम आ गया ए पहला है तो दुनिया तो थी यज्ञ हो मवन करता था तेरे तो खीर लेन अग्निदेव प्रकट है ये तो भगवान जहां विशेष प्रगट होते जिस दिल में उसको अवतार मानते फिर संत अवतार होता है और साकार का अवतार होता है दो प्रकार के अवतार होते हैं ये तो एक होता है नित्य अवतार दूसरा होता है नैमितिक अवतार भूले भटके लोगों को अपने आत्मा की तरफ ले जाने के लिए जो प्रगट होता है परमात्मा जिसके दिल में उनको संत बोलते हैं संत का नित्य अवतार है एक गए दूसरे तीसरे उनका नित्य अवतार होता रहता है और जो कंस है रावण है ऋणाक है ऐसे ऐसे बड़े कैसे बड़ा ऑपरेशन करना है तो उस निमित्त जो शक्ति प्रकट होती है उसको नैमित्त अवतार बोलते हैं तो श्री कृष्ण श्री राम ये सब नैमित्त अवतार है और संतलोक नित्य अवतार है तो जो नैमित्तिक अवतार में जो चेतना है वही नित्य अवतार में चेतना है वही तुम्हारे में फर्क है अपनी है है उनकी बस घनीभूत पेलो शको आघरी भणकवर्ड हो बैक कारण इन्हें प्रमोशन मू इन्हें चौबीसो पगार है आमथो नो भाई बन दातन बेचे बनने साथे तो उसके साथ खेलने वाले बच्चे वो भी अब माथे करंटे लेके मजूरी करते हैं, दस रुपया कमाए और उसका चौबीस सौ पगड़ रहने का क्वार्टर है वो अलग मानव पढ़ने में तो दोनों एक ही मां बाप की औलाद थी इसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हुई पढ़ने करने में और उसने स्थिर हो गई डिफरेंस पड़ गया ना ऐसे ही अपन लोगों की संसार की मजूरी में बुद्धि स्थूल रह और संत लोग भजन करते तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो ऑफिसर हो जाते बाकी तो जो वो 2400 पगार वाला है मनुष्यता धत्कार जिस सत्ता से उसके चलते उसी सत्ता से दस रूपया चलते पांच सौ रूपयानी नौकरी नहीं मती दाड़े दस रुपया चौमा गेप पड़ी जाए बिचारा खावा फा फा मजूरी करेरा तो रेडियो ना ला क्या बाप जी हूँ कर दस रुपया माले मारो भाई तो हाड़ी तैन हजार रुपया महीने पड़े चौबीसों पार मे हजार रुपया तो बढ़ू बाधेलू अरे हमें श्वासोश्वास एक देवा मनुष्य तो एक देवा बाप एक, एक गरे है तो नहीं विकसित उपाय रीते परमात्मा दरेकनी अंदर एट्लो एट्ल एटो एट्लो पूरे यात्रा करे विकास 400 करोड़ एट चार अरब सूर्य है वो तो विज्ञान की पकड़ में आए उससे भी ज्यादा है बहुत सबसे छोटा सूर्य अपनी पृथ्वी का है वो पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है तो अपनी पृथ्वी और अपने भारत या अपने भावनगर या अपने राजकोट का क्या कीमत 400 करोड़ सूर्य थे आकाश गंगाओं में सौथी तो नानो ये आपड़ो सूर्य आप आखी पृथ्वी करता रशिया अमेरिका जर्मन जापान बता ए आग लाख रूपयानी आग रूपयू और रूपया एक पैसों भारत सौ राष्ट्र अबाउट एक भारत भारत में पाचो गुजरात गुजरात में वाली पास अहमदावाद अहमदावादी मोटेरा शू कम पे गगन आगे घर मकानी बंगलो है बंगलो छवटे शू अन आकाश गंगाओ सत्ता आपे चार सौ करोड़ सूर्य जेनी सत्ता चमके एन साक्षात्कार चार सौ अरब सूर्य तरी आगे आ सूर्य पाई आ पृथ्वी ना राज्य पाई एवं बढ़ू तब अनुभव कर सको ये बात राज समझ में आता है लेकिन समझाया नहीं जाता वाणी रुक जाती बहुत अद्भुत है कृष्ण ने समझा तो भगवानों के पूजे गए शंकर शंकराचार्य ने समझा तो भगवानों के पूजे गए आजा जाना कोई जरूरी नहीं उसने समझ लिया फिर लोग पूजो चाहे पत्थर मारो चाहे कंकड़ा मारो सुखदेव जी को कंकड़ मारते थे लोग ये तो बेवकूफ लोग हैं ऐसा भी करेंगे जीसस को तो क्रॉस पे चढ़ा दिए इससे कोई महापुरुष की बड़ाई नहीं होती है घाटाई नहीं होती कोई अच्छे भागशाली लोग हैं तो उनको पूजेंगे कोई नादान लोग हैं तो उनका अनादर करेंगे और जन्माष्टमी है तो हिंदू श्रद्धालु कृष्ण का लाल की जाएगा और गालियां देंगे इससे कृष्ण की ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे महापुरुष का कोई विरोध करो चाहे यश करो जीस को मान रहे थे तभी भी जीसस उतने ही थे और जब क्रॉस पे चढ़ा तो जीसस अपनी ओर से तो वैसे के बैठे जिसको ज्ञान हो जाता है उस आत्मा का फिर उसकी बाहर से यश हो अपयश हो उपलब्धियां हो चाहे सब विरोध में खड़े हो जाए उसको कोई घाटा नहीं पड़ता उसके अनुकूल चलने वाले उस महापुरुष के आशीर्वाद पुण्य और ज्ञान से लाभविंत होते हैं उनके प्रतिकूल होने वाले हैं। अपने पुण्य खोते हैं। ज्ञानी को कुछ नहीं, आपूं तो आप तो तो तो तो आप बगड़े गंगा ने सूढ़े तो एम झीम करती है गंगा ने अपने सात गाड़ो दिए तो हयु तो आपू बगड़े सात वक्त गंगे मै भागीरथी हे शंकर प्रिया हे विष्णु प्रिया हे मारी मा जय हो कोई के बाप जी बढ़िया बाप जी आज रे आनंद भो मार सदगुरुआई आप तो हय आप बावो मरा बेटा कई मकत नु खई खाड़ा जवाया हयू आप ओ ओम का विचार करते करते मन को व्यापक होने ओम जाओ अंदर निसंकल्प दशा ब्रह्म की है चित्त सूक्ष्म होता जाए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म है और स्थूल संसार है पानी और बर्फ एक ही चीज है ऐसे सूक्ष्म शुद्ध ब्रह्म अंतकरण और संसार ये सब एक ही सत्ता है सब एक सब में एक एक में मैं सर्व सर्वहू मैं सब कुछ हूँ ऐसी भावना करते करते अपने स्वरूप को स्वीकार कर ले जल में तल में पवन में प्रकाश में सौहम सर्वोहम शुद्धोहम शाश्वतोहम मन जहां जहां जाए उसको कहते जाओ अरे बाहर क्या सोचेगा भैया अपने प्रियतम परमात्मा में जरा शांत हो जा फिर फिर से राम नाम की बोटी फिर फिर से पी शांति की बोटी परम शांति ईश्वरी शांति आत्मिक शांति रोम रोम परमात्मा की शांति से ईश्वर की अद्भुत कर्ण और कृपा से हमारा रुआ रुआ पवित्र हो रहा है हमारा अंतःकरण आत्ममय हो रहा है ओम शांति खूब शांति मन फिर बाहर चला जाएगा उसको फिर शांति का चिंतन करते हुए ओम का जप करते हुए अथवा से हम उसके स्वरूप का विचार करते हुए अपने इष्ट के लिए भाव पैदा करते हुए मन को फिर अपने मूल कारण में ले आओ है मेरे मन तेरा बेड़ा पार हो जाएगा अब तू शास्त्र और संतों के वचन के अनुसार अपनी असली महिमा में जाग तेरे कहने में लगकर मैंने कई जन्म पाए ए, मेरे मन अब तू शास्त्र और संतों के कहने मिला अपने असली स्वरूप में लग तेरा उद्धार हो जाएगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा यह मारा मन तू डाय हो था तारो कल्याण थे बहिलाओं